आर्य समाज के माननीय प्रबंध न्यासी सम्माननीय डॉक्टर पुण्यमचंद्र जी मानव आर्य समाज की प्रधान माननीय स्वतंत्र लता जी शर्मा और जिन हाथों में आर्य समाज इंदिरा नगर का भविष्य सुरक्षित मुझे महसूस होता है जिनको माननीय स्वतंत्रता लता जी ने और माननीय चंद्र जी मानव ने जो सेकंड लाइन तैयार की है वो बुजुर्ग भाग्यशाली होते हैं और जीवन की सार्थकता अनुभव करते हैं जिन्होंने अपने परिवार में अपनी संतानों को अपने से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया और अपने सामाजिक जीवन में भी अपनी अपने कार्यों की द्वितीय पंक्ति तैयार कर दी मैं माननीय मानव जी और माननीय माता स्वतंत्र लता जी शर्मा को इस बात के लिए बधाई देते हुए उनका नाम उल्लेख करना चाहूँगा भविष्य जिनकी ओर देख रहा है जो कि आर्य समाज इंदिरा नगर की, की गतिविधियों को और अधिक और अधिक आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे माननीय हर्ष चावला जी स्वाति गुप्ता जी सविता अग्रवाल जी असीम रावत जी और श्रीकांत जी और यहाँ के सुयोग्य पुरोहित अरुण देव जी ब्रजकिशोर जी शास्त्री और दूसरे वो अदृश्य हाथ जो इन सब की शक्ति बने हुए हैं और इन सब सबकी पीठ पर अपने सहयोग का संबल बनाए हुए हैं वे सभी आदरणीय महानुभाव कल मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि विज्ञान कैसे इस प्रश्न के उत्तर की खोज में लगा रहता है ये जगत कैसे बना ये जीवन कैसे बना पर इस जगत की रचना क्यों हुई है इस जगत का निर्माण क्यों हुआ है और यह जीवन क्यों है इस प्रश्न का उत्तर आप लेबोरेटरी में नहीं खोज सकेंगे पर प्रश्न तो है और सच मानिए तो कैसे इस प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों अगर आप अभी ये जान लें कि दुनिया कैसे बनी वो हिस्सा कण किस तरह बना कैसे अस्तित्व में आया उसका द्रव्यमान क्या था आदि इन प्रश्नों का उत्तर खोज लें तो उससे आपको क्या हासिल होगा क्या आप दुनिया बनाने निकलेंगे जैसे उदाहरण से समझें 200 साल पहले के इंसान को नहीं पता था कि पानी कैसे बनता है पता था आज के मनुष्य को मालूम है कि पानी कैसे बनता है दसवीं क्लास के किसी भी बच्चे से पूछो तुरंत तो बताएगा H2O, इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन मिलाइए पानी बन जाएगा तो पानी कैसे बनता है यह मालूम करके आप क्या कर रहे हैं कावेरी से लेकर गंगा तक का पानी और से लेकर हटसन तक का पानी तो पॉल्यूट कर दिया हासिल क्या किया है इस जान से आपको क्या लाभ है तो इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ ये जानने से जरूर कुछ लाभ होगा पर बहुत नहीं अब से 200 साल पहले के इंसान को पानी कैसे बनाया नहीं मालूम था पर पानी क्यों है ये उसे नहाता था धोता था, था पीता था खुश रहता था वही तो आज आप भी यही तो कर रहे हो अगर आपको मालूम हो गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है तो क्या आप पानी बना रहे हैं और अगर बनाएंगे तो इतनी क्वांटिटी में धरती के इंसानी नहीं दूसरे सब पशु पक्षी कीट पतंग के लिए पानी की जो जरूरत है उसको बनाने के लिए इस धरती पर आप कितने प्लांट लगाएंगे कहां पर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण आप करेंगे क्या वो कैपेसिटी आपके हाथ में होगी तो आपने कण बनाना सीख भी लिया तो आप आप वो कण बनाकर फिर उनको जोड़कर क्या आप के संयोजन से ये ये पृथ्वी और प्लैनेट्स और ये सारी व्यवस्था बनाने की कैपेसिटी आपके पास होगी इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण तो, तो है क्योंकि इससे आपकी जिज्ञासा शांत होती है कि कैसे बना जीवन कैसे बना जगत कैसे बना पर इस प्रश्न के उत्तर में भी तो उतरिए कि ये जीवन क्यों बना है इस जगत की रचना क्यों हुई है और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आपको किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा थोड़ा सा निष्पक्ष होकर बिना प्रज्वलित हुए सोचें और इस जगत को देखें जीवन को देखें और आपसे पहले जिन्होंने जीवन और जगत को देखा है समझा है जाना है उन्होंने जो उत्तर दिए हैं उनको समझ लें, उनका विश्लेषण संश्लेषण करें और सही सम्यक उत्तर आपके हाथ में लग जाएगा दिल्ली के पास गुड़गांव में मैं एक परिवार में अतिथि हुआ दोपहर के भोजन के लिए तो दोपहर के भोजन समाप्ति पर उन्होंने दो तरह के रसगुल्ले लाकर रखे और उसकी विशेषता बताई ये वाला रसगुल्ला खाइए और यह दूसरा वाला खजूर के गुड़ से बना हुआ है यह खाइए ये, ये खजूर के गुड़ से बना हुआ और ये तो मैंने पूछा कि मतलब ऑप्शनल है कि कोई एक ही खाना है या दोनों भी खा सकते हैं तो मुस्कुराए बोले नहीं नहीं दोनों खाइए तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था सचमुच बहुत स्वादिष्ट था तो रसगुल्ला या कोई भी स्वादिष्ट चीज खाते ही आपके मन में कौन सा प्रश्न उठता है कौन सा प्रश्न उठता है ये रसगुल्ला क्यों बना है यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये अंडरस्टूड है खाने के लिए बना है, स्वाद के लिए बना है, ठीक है ना तो अंडरस्टूड है ये जगत कैसे बना और क्यों बना इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल है कि जब आप समझेंगे तो लगेगा किश्न तो है।, हाँ, है।, है तो रसगुल्ला जब आप खा लेते हैं तो क्यों बना ये प्रश्न नहीं पूछते वो तो आपके खाने के लिए था अंडरस्टूड था तो आपके मन में जो पहला सवाल उठता है और उठना चाहिए उठता है किसने बनाया ये कहां से लाए हैं आप कौन सा हलवाई है जिसने इतना सुंदर रसगुल्ला बनाया जो कि पहले और कहीं नहीं खाने को मिला किसने प्रश्न उठता है फिर एक प्रश्न उठता है कैसे बनाया ये सिर्फ तभी उठेगा जब आप भी हलवाई हो <laughs> या आप घर में कुछ रेसिपी बनाते रहते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे बना ठीक है तो ये दुनिया कैसे बनी ये जीवन कैसे बना इस प्रश्न का उत्तर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण तो है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इस जगत और जीवन की रचना आपके हाथ से आपकी कैपेसिटी से हमेशा बाहर रहेगी पर यह प्रश्न तो मन में उठना चाहिए ना कि क्यों बना है क्यों बना है तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसलिए नहीं खोजते कि ये अंडरस्टूड है, लेकिन ऋषियों ने इस प्रश्न को उठाया इस इस प्रश्न प्रश्न को इसलिए उठाया कि के के उत्तर के बारे में कोई गलत कोई भ्रम बाकी न रह जाए और महर्षि पतंजलि इसको स्पष्ट इस करते हैं दूसरे दर्शनकार स्पष्ट करते हैं वो कहते हैं कि इस जगत की रचना क्यों हुई है तो आपके वैदिक दार्शनिकों ने ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया है भोगापवर्गार्थम दृश्य इस जगत की रचना दो कारणों से हुई है दो प्रयोजन से हुई है एक भोग और दूसरा अपवर्ग इसको सरल शब्दों में कहें तो एक सुख और दूसरा आनंद इस जगत की रचना हमारे आपके सुख और आनंद के लिए हुई है गलती कहां से शुरू हो जाती है गलती यहां से शुरू हो जाती है कि मनुष्य के अलावा दूसरे पशु पक्षी तो नहीं लेकिन हम मनुष्यों में से कुछ लोग और कई बार ज्यादातर लोग ज्यादा संख्या में लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि सारे जगत के सब सुख देने वाले पदार्थों की रचना सिर्फ मेरे लिए या मेरे प्रियजनों के लिए ही हुई है तो वो बहुत संकीर्ण दायरे में सोचने लगते हैं और दुनिया के सारे सुखों के साधन बस मेरे कब्जे में हो जाए मेरे नियंत्रण में हो जाए मैं ही उनका अधिक से अधिक या सबसे अधिक या सारा ही संग्रह मैं अपने पास ही कर लू और सारा सुख मैं उठा लू और दूसरों से ज्यादा उठा लू दूसरों से जल्दी उठा लू इस कोशिश में वो लग जाते हैं उसका परिणाम ये होता है कि इस कोशिश की वजह से बहुत सारे लोग सुखों के साधनों से वंचित रह जाते हैं और दूसरा दुष्परिणाम ये होता है कि जो उन सुखों के साधनों के संग्रह में बहुत ज्यादा डूब गए वो भी सुख से वंचित रह जाते हैं एक सुंदर कविता चेक को चेक माने वो बैंक का चेक जिसमें कुछ रकम भरी हुई है दस हजार बीस हजार लाख 20 लाख तो उस चेक में जो रकम भरी हुई है वो आप कभी भी इनकेश कर सकते हैं और उससे सुख के साधन खरीद सकते हैं मुश्किल क्या होती है चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया कहीं प्यार का प्रेम का स्नेह का करुणा का दया का परोपकार का मानवीय संवेदनाओं का जो पत्र था वो खो गया चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया है कहीं दूसरों से जल्दी आगे निकल जाने की आपा थापी में दूसरों से जल्दी आगे निकल जाने की आपा धापी में मुझमें एक शांति का स्वर था जो सो गया है कहीं सारा सुख सारी धूप सारी चांदनी अकेले के लिए ही इकट्ठा कर लेने की छीना छप्टी में मुझ में एक सुख का सरोवर था जो सूख गया है कहीं तो सुख के सरोवर को सुखाकर, शांति के स्वर्ग को सुलाकर, प्रेम करुणा दया परोपकार संवेदनाओं के पत्र को भुलाकर खोकर अगर कुछ हासिल हुआ भी तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा इसलिए मित्रों जीवन का उद्देश्य बहुत धनवान होना नहीं है जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाना नहीं है जीवन का उद्देश्य बहुत प्रसिद्ध हो जाना बहुत शक्तिशाली हो जाना नहीं है जीवन का उद्देश्य बहुत विद्वान कहलाना भी नहीं है ये सेकेंडरी परपज है ये उद्देश्य है पर नंबर दो के हैं क्योंकि जब आप जीवन का कोई लक्ष्य चुनते हैं छोटा या बड़ा तो दो गलतियां हो जाती हैं। एक छोटे लक्ष्य के फेर में बड़ा लक्ष्य भुला दिया जाता है दूसरी गलती यह होती है कि लक्ष्य पाने की त्वरा में उसकी जल्दबाजी में उसकी प्यास में लक्ष्य का उद्देश्य भुला दिया जाता है ध्यान दीजिए, लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा अंतर है कल मेरा उद्देश्य लक्ष्य था बंगलोर पहुंचना उससे पहले मेरा लक्ष्य था एटा से दिल्ली पहुंचना दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा लक्ष्य था एयरपोर्ट पहुंचना ठीक है ना अब ये लक्ष्य है हर लक्ष्य का एक उद्देश्य है एटा से दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य क्या है बंगलोर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ना फ्लाइट पकड़ने का एयरपोर्ट जाने का लक्ष्य है उस लक्ष्य का उद्देश्य है फ्लाइट पकड़ना और उसका उद्देश्य है बंगलौर पहुंचना और बंगलौर पहुंचने के लक्ष्य का उद्देश्य आपके बीच आकर कुछ चर्चा करना ये उद्देश्य है अब इन लक्ष्यों के बीच एक छोटा लक्ष्य घोषाया बीच में किने मित्र को पता चला कि आप बंगलोर जाते हुए दिल्ली आ रहे हैं तो रात में ठहरेंगे? तो ठीक है मेरे घर आ जाइए मैंने कहा सर्दी का मौसम सुबह सुबह में आपके यहां से निकलूंगा तो का वो सब इंतजाम हो जाएगा अच्छा अब जरा विचार कीजिए मैं एटा से दिल्ली जा रहा हूं लक्ष्य बड़ा कौन सा है बेंगलोर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ना इसमें एक छोटा लक्ष्य कौन सा घुसराया कि चलो दिल्ली जा रहे हैं एक मित्र से भी मिल लेंगे अगर मान लीजिए रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और उस ट्रैफिक जाम की स्थिति में ट्रेनें 10-10, 15-15 घंटे लेट चल रही है बस से जाओ ट्रेन से जाओ अगर मान लीजिए मैं रात को तीन बजे चार बजे पहुंच पाता हूं दिल्ली तो मुझे उस छोटे लक्ष्य को जो मित्र से मिलना था इसको छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि बड़े लक्ष्य के रास्ते में अब यह छोटा लक्ष्य रुकावट बन गया है तो हम गलती क्या करते हैं कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन थे धन किसी और उद्देश्य के लिए साधन है ज्ञान किसी और उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है पद प्रतिष्ठा अधिकार शक्ति ये किसी और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक हैं, ये साधन हैं। हम इन साधनों को ही उद्देश्य समझकर बैठ जाते हैं आप लोग नहीं ज्यादातर लोग इसलिए ऋषियों के बताए हुए जीवन के प्रयोजन को जीवन के उद्देश्य को जीवन के परम लक्ष्य को आंखों से उजल मत होने दीजिए छोटे छोटे लक्ष्यों की एक चेन बनती है जैसे एक छोटे बच्चे का लक्ष्य होता है ये कि मैं में अच्छे पर किस लिए आगे पढ़ेगा। करने के उसका होता है, में मुझे क्या लेना है कॉमर्स साइंस आर्ट कौन से सब्जेक्ट लेने क्यों क्योंकि आगे भविष्य की कुछ बड़े लक्ष्य के लिए उसको इस छोटे लक्ष्य में उसकी प्लानिंग करनी है तो एक लक्ष्य जोड़ रहे हैं कि नहीं फिर आगे चल के वो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा कुछ और करेगा जो कुछ भी बनेगा उसका लक्ष्य धन प्राप्ति और धन प्राप्ति का उद्देश्य अब इन उद्देश्यों और लक्ष्यों की ठीक ठीक श्रृंखला जो बना लेते हैं वो जीवन को सार्थक कर लेते हैं अन्यथा एक अंतहीन भटकन शुरू हो जाती है साइंस और फिलोसॉफी के क्षेत्र में कुछ चीजें कॉमन है साइंस में बहस आर्गुमेंट बहुत कम होता है फिलोसॉफी में आर्गुमेंट ही होते रहते हैं रीजन क्या है रीजन यह है कि साइंस में आर्गुमेंट की गुंजाइश बहस की गुंजाइश इसलिए कम हो जाती है कि फैक्ट्स सामने, सामने दिख रहे हैं फैक्ट सामने दिख रहे हैं इसलिए आर्गुमेंट क्या करोगे अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलाकर पानी बनता है यह आर्गूमेंट का विषय है आर्गूमेंट से बाहर है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना मिलता है तो समझ लेना बनता है पानी तो समझ लेना जिस किसी को मिलाने से बनता हो तो वहां आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है क्योंकि जो चीजें साफ दिख रही हैं मुझको भी आपको भी उसमें बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है आर्गूमेंट वहां रहता है, है जो हमारी सेंसेस की ग्रिप से बाहर है चीजें ईश्वर है या नहीं आत्मा है या नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है इत्यादि विषयों पर हमेशा से बहस चली आ रही है और चलती रहेगी फिलस्फे को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं डोर को सुलझा रहा हूं पर सिरा मिलता नहीं सदियों से फिलस्फे की चुना और चुनी रही चुना चुनी मतलब ये नहीं ऐसा नहीं वैसा ऐसा सदियों से फिलस्फे की फिलोसफी की सदियों से फिलस्फे की चुना और चुनी रही लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही आगे नहीं बढ़ पाई आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती कि ये जो चुना चुनी है ये जो बहस है इस बहस को निष्पक्ष होकर नहीं किया जाता अपनी जो मान्यताएं हैं अपनी जो धारणाएं हैं हमारे पूर्वज पहले से जो मानते आए हैं उन मानती आई हुई मान्यताओं और धारणाओं पर हम चिपक कर बैठ जाते हैं और उन्हीं को सच सिद्ध करने के लिए सारी कोशिश होती रहती है इसलिए आर्गुमेंट से सच मिलेगा